गीता तत्व चिंतन आत्मा का स्वरूप कर्म का पाँच पाँचवा प्रकार जानना रूप क्रिया यह पुनः प्रश्न हो सकता है कि यदि आत्मा का अस्तित्व मैं हूँ इस बोध द्वारा ही सूचित होता हो तब तो वह अहम ज्ञान का विषय हो गया यह जो ज्ञान का विषय बनना है इसे भी मनुष्यों ने एक प्रकार का कर्म ही कहा है इसे हम कर्म का पाँचवा प्रकार कह सकते हैं ऊपर में हमने कर्म के चार प्रकार देखे उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्य यह पांचवा प्रकार उन चारों से भिन्न है यह जानना रूप कर्म है मन में उठने वाले ज्ञान या इच्छा की वृत्ति भी मन की क्रिया की कहलाती है तो यदि आत्मा अहम ज्ञान का विषय हो तो वह इस पांचवे प्रकार के कर्म से संबंधित हो जाएगा तब तो उसका सर्वव्यापित्व बाधित तो हो जाएगा जो ज्ञान का विषय है उसका इंद्रिय ग्रम्य होना अवश्य है और जो इंद्रिय ग्रम्य है उसका देश काल और निमित्त की सीमाओं द्वारा परिच्छिन होना भी स्वाभाविक है आत्मा के संदर्भ में ज्ञान को विषयता रूप इस दोष के निवार निराकरण के लिए अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी विशेषण प्रयुक्त हुए हैं आत्मा कर्म के पाँचों प्रकारों से परे जानना रूप इस पांचवा कर्म के चार प्रकार हैं जिन्हें हम प्रमाण भी कहते हैं यह है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द या आगम प्रत्यक्ष वह है जिसे हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सकें जो व्यक्त हो उसे इंद्रियां भले ही पकड़ ले पर जो अव्यक्त है उसे वे कैसे पकड़ेंगे आत्मा को अव्यक्त कहकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अनुमान और उपमान वह है जिसे हम मन बुद्धि की पकड़ मिला सकें जो मन बुद्धि से अगोचर हो उसका अनुमान या उसकी उपमा भला कैसे की जाए आत्मा को अचिंत्य कहकर उसे अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण की सीमा से बाहर ला दिया गया शब्द या आगम प्रमाण वह है जो विधि निषेष के द्वारा आत्मा का वर्णन करता है हम शब्दों से कितना भी वर्णन करें पर वर्णित विषय शब्दों से तद्रूप नहीं हो सकता एक लौकिक उदाहरण ले लें गुड़ की मिठास को हम शब्दों द्वारा कितना भी समझाने का प्रयास करें पर वह शब्दों की पकड़ में नहीं आ सकती हम शब्दों के माध्यम से विकारों का वर्णन करते हुए उस आत्मा को समझाने का प्रयास मात्र कर सकते हैं पर आत्मा शब्दों की पकड़ में नहीं आ सकता अतएव आत्मा को अविकारी कहकर यह बता दिया गया वह शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं इस प्रकार यह सूचित किया गया कि यह आत्मा पांचवे कर्म का भी विषय नहीं है ऊपर में आत्मा के जो आठ विशेषण दिए गए उनकी यह एक प्रकार से संगति है आत्मा की विलक्षणता